महाभारत द्रोण पर्व चतुष्पंचास अधिक सततमो शतमोध्याय रात्रि युद्ध में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार धिताटवाच यदा प्राभ सत्ंडुनाचार्य कृपो बली उत्वा दुर्योधन मंदम मम श्रातिगत प्रवेश रथे सूरम अवस्थित कथम द्रोण महेश पांडवा पर्यरय धृत्राट ने पूछा संजय मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें क्रोध में भरे हुए बलवान आचार्य द्रोण ने जब वहाँ पांडव सेना में प्रवेश किया उस समय रथ पर बैठकर सेना के भीतर प्रवेश करके सबोर विचरते हुए महाधनुर्धर सूर्य द्रोणाचार्य को पांडवों ने किस प्रकार रोका दक्षिणम चक्रम आचार्य महा हम निग्नता बहुन बहुसंख्यक शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के दाए चक्र की किन लोगों ने रक्षा की तथा किन लोगों ने उनके रथ के बाएं पहिए की रक्षा की खेचा पृष्ठ वीरा वीरस्य वीर योधि के पुरस्ता रथिन शत्रुद्धपरायण वीर रथी आचार्य के पीछे कौन से वीर थे और शत्रु पक्ष के कौन कौन से वीर उनके सामने खड़े हुए थे मण्यता नृश्चितम अति वेलमनार्तवम मण्य थे गावो वही शिशिर यथा मैं तो समझता हूँ शत्रुओं को बहुत देर तक बिना मौसम के ही सर्दी लगने लगी होगी जैसे शिशिर ऋतु में गाये सर्दी के मारे काँपने लगती है उसी तरह वे शत्रु सैनिक भी आचार्य के भय से थरथर थर लगे होंगे ये स्वास पंचालापराजिता नृत्यंस रथ मार्ग सुवशस्त्र क्योंकि किसी से परास्त न होने वाले में श्रेष्ठ महाधनुधर द्रोणाचार्य ने की सेना में रथ के मार्गों पर करते हुए प्रवेश किया था। तुर मृत्यु रथियो में श्रेष्ठ द्रोण क्रोध में भरे हुए धूम केतुके समान प्रकट होकर पांचालों के समस्त सेनाओं को दग्ध कर रहे थे फिर उनके मृत्यु कैसे हो गई? संजय साया राजा पार्थ समेत चार्थ के महे श्वासो दौड़म संजय ने कहा राजन सायंकाल सिंधुराज जद्दत का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुधर साप्तिकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर ही धावा किया तथा तो युधिष्ठिरणम भीमसेनश पांडव पृथक मुभ्यावाधावता इसी प्रकार राजा और पुत्र पांडपुत्रीमसेन ने भी पृथक पृथक सेनाओं के साथ तैयार हो पूर्वक द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया तथा नकुलीमान सह देव दुर्जय धृष्ट सो विराट मलबा ससेना च्रोड़ इसी तरह बुद्धिमान नकुल, सहदेव, सेना सहित से राजा धृष्ट के, के राजकुमार तथा तो मस्य और शाल देश के सैनिक अपने सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही चढ़ आए द्रुप तथा तो राजा पंचालय धृष्टुम पिता राज द्रोणम एव राजन पांचाल सैनिकों से सुरक्षित दृष्टुम न पिता राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य का ही सामना किया द्रौपदी या महेश्वासारा द्राक्षसोत् न वर्तन द्रोड़मे महाद्वती महाधनुधर द्रौपदी कुमार तथा राक्षस घटोत्क भी अपनी सेनाओं के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ही ओर लौट आए प्रभद्रकाश्च पंचाला छठ सहस्रा प्रहण द्रोणमेवाभ्यवर्तन पुरस्कृत प्रहार करने में कुशल छह हजार प्रभद्रक और पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर ही चढ़ आए तथेतरे नर व्याघ्र पांडवा नाम महारथा सहित संतन द्रोण मेहज इसी प्रकार पांडव सेना के अन्य महारथी वीर पुरुष सिंह भी एक साथ दिश्रेष्ठ द्रोणाचार्य की ओर ही लौट आए तेस सूर्य बभु रजती घोरा वीर उड़ाह भरत श्रेष्ठ युद्ध के लिए उन सूर वीरों के आ पहुँचने पर वह रात बड़ी भयंकर हो गई जो भीर पुरुषों के भय को बढ़ाने वाली थी राज मनुष्याणाम प्रणा राजन वह रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए अमंगल कारक भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली तथा हाथी घोड़े और मनुष्य के प्राणों का अंत करने वाली थी तस्म रजन जाम घोराजाम नरंत सर्वत शिवादयन भयम घोरम सज्जाल उस घोर रजनी में सब ओर कोलाहल करती हुई ने अपने मुंह से आग उगलती हुई घोर भय की सूचना दे रही थी उलू का दृश्यंत संसनों विपुल भयम् विशेषतः कौरवाणा भज मति दारुणा विशेषतः कौरवसेना में महान भय की सूचना देने वाले अत्यंत दारुण उल्लू पक्षी भी दिखाई दे रहे थे ततः सैन्य सुराजेन्द्र शब्द सब भवन् महां भैरी शब्द न महता मृदंगा शन च गृहतचापी सुंगाण चहे सिथर शब्द निपातच तुम सर्वतोत राजेन्द्र सारी सेना में रणभेरी की भारी आवाज मृदंगों की ध्वनि हाथियों के चिग्घाड़ ने घोड़ों के हिहिनाने और धरती पर उनके टाप पड़ने से चारों ओर अत्यंत भयंकर लगा तथा च महाराज सिंजया नाम चर्वश महाराज तत्पश्चात संध्या काल में समस्त सिंजय वीरों तथा द्रोणाचार्य का अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा तमसा चावृतेंचन सैन्य सारा जगत अंधकार से तथा सेना द्वारा सब ओर उड़ाई हुई धूल से आजादित होने के कारण किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था नर नागस् समत सोड़ित ना ना मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के रक्त में संजाने के कारण हमें धरती की धूल दिखाई नहीं दे देती थी हम सब लोगों पर मोह सा छा गया था रात्रो वंश वन से पर्वते घोरश्म चट चटा शब्द शस्त्र जैसे पर्वत पर रात के समय बांसों का जंगल जल रहा हो और उन बांसों के चटकने का घोर शब्द सुनाई दे रहा हो उसी तरह शस्त्रों के आघात प्रत्याघात से घोर चट शब्द कानों में पड़ रहा था मृदंगानक निघरा झरझर हे पट हय तथा करे हे पितय शब्द सर्वम एवा कुलम बबहू मृदंग और ढोलों की आवाज़ से झांझ और पटहों की ध्वनि से तथा हाथी घोड़ों के फुंकार और नीसने के शब्दों से वहां का सब कुछ व्याप्त जान पड़ता था राजन सर्वं राजन उस अंधकार छन्न प्रदेश में अपने और पराये की पहचान नहीं होती थी उस प्रदोष काल में सब कुछ उन्मत्त सा जान पड़ता था भौम रजेन्द्र शोण प्रणाशित राजेन्द्र रक्त की धारा ने धरती की धूल को नष्ट कर दिया सोने के कौचों और आभूषणों की चमक से अंधकार दूर हो गया तथ सा भारतीय सेना मड़िम विभूषिता दौरीवासी क्षत्र राज पर उस समय रात्रि काल में मणियों तथा के के आभूषणों से से हुई वह सेना नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान होती थी। शक्ति वारणा भीता घोरा फेड़ित्र दिना उस सेना के आसपास पास के समूह अपनी भयंकर बोली बोल रहे थे शक्तियों तथा ध्वजों से सारी सेना व्याप्त थी कहीं हाथी चिघाड़ रहे थे कहीं योद्धा सिंहनाथ कर रहे थे और कहीं एक सैनिक दूसरे को पुकारते तथा ललकारते थे इन शब्दों से कोलाहल पूर्ण हुई वह सेना बड़ी भयानक जान पड़ती थी तत्राभवन महाशब्द तुम लो, लो दिशा थोड़ी देर में वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर महान शब्द गूंज उठा ऐसा जान पड़ता था देवराज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट फैल रही थी वह शब्द वहाँ सारी दिशाओं में छा गया मानसे थे महाराज सेना दृश्य भारती अंगत कुंडल शस्त्रिता महाराज रात के समय सेना अपने बाजूबंद कुंडल सोने के हार तथा अस्त्र शस्त्रों से प्रकाशित हो रही थी तत्रबूनद विभूषिता निशाया प्रत्य मेघाइव स विद्युत वहाँ रात्रि में सुवर्ण भूषित हाथी और रथ बिजली सहित मेघों के समान दिखाई दे रही थी नाम ऋष्ट शक्ति गदा बाण मुसल प्राश पट्टिषा समोश्यंत भ्रजमान इवाग्न वहाँ चारों ओर गिरते हुए ऋष्ट शक्ति गदा बाण मुसल प्रास और पट्टिष आदि अस्त्र आग के अंगारों के समान प्रकाशित दिखाई देते थे दुर्योधन पुरोवाता रगबलाहका वादिघोचस्तनीताप विद्युध्वज द्रोण पांडवपर्जन खड्गक्तिगता गशन शरधारास्पौा भृशंशीत तो शुलां विस्मा मुमग्रा जीवित ताम भयां के युद्ध कंक की इच्छा वाले सैनिकों ने उस अत्यंत भयंकर सेना में प्रवेश किया जो मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी दुर्योधन उसके लिए पुर्वैया हवा के समान था रथ और हाथी बादनों के दल थे रणवाद्यों की गंभीर ध्वरी मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी धनुष और ध्वज, बिजली के समान चमक रहे थे द्रोणाचार्य और पांडव परजन्य का काम देते थे शक्ति और गदा का आघात वज्रपात था बाढ़ रूपी जल की वहां वर्षा होती थी अस्त्र ही पवन के समान प्रतीत होते थे सर्दी और गर्मी से व्याप्त हुई वह अत्यंत भयंकर उग्र सेना सबको विस्मय में डालने वाली और योद्धाओं के जीवन का उच्छेद करने वाली थी उससे पार होने के लिए नौका स्वरूप कोई साधन नहीं था। घोरे भेरूणाम त्रास जनडे सूराणाम महान शब्द से मुखरित एवं भयंकर रात्रि का आश्रय प्रथम पहर बीत रहा था जो कायरों का का डराने वाला वाला और का हर्ष बढ़ाने वाला था। रात्रि युद्धे महाघोरे काय कांड जब वह अत्यंत भयंकर और दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था उस समय क्रोध में भरे हुए पांडवों तथा संजयों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया ये ये तो विमुखास चक्रे राजन जो जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आए उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को यमलोक पहुंचा दिया हस्राणी रथा च पदाति है संदांगा प्रवृत्ता निच द्रोड़े नई के नाराच निभि निशा मुखे उस प्रदोष काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नाराचो द्वारा एक हजार हाथी दस हजार रथ तथा तो लाखों करोड़ों पैदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिए इतनी महाभारत द्रोण परवड़ी घटोत्क परवड़ी रात्रियुद्धे चतुपंचाशिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक एक सौ चौवनवा अध्याय पूरा हुआ